देवी भागवत चौथा स्कंद कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा माता काल की बात है मैं बद्रिकाश्रम में धर्म के घर पुत्र बना था तुम में मेरी अटूट श्रद्धा थी तपस्या के प्रभाव से मैंने तुम्हें प्रसन्न कर लिया था फूलों से तुम्हारी पूजा होती थी जन्नी क्या तुम्हें ये बातें विस्मृत हो गई बड़े आश्चर्य की बात है किस दुराचारी ने प्रसव गृह से मेरे बच्चे को हर लिया अथवा अच्छा किसी ने कौतूहल पूर्वक मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही यह प्रपंच रचा है चारों ओर दुस्तर खाइयाँ हैं उनसे भली भांति सुरक्षित यह पुरी है पुरी के मध्य भाग में मेरा भवन है भवन के बिल्कुल भीतर प्रसव गृह की व्यवस्था हुई है सदा किवाड़ बंद रहते हैं इतने पर भी बालक हर लिया गया न तो मैं किसी दूसरे नगर में गया था और न यादव ही कहीं गए थे पुरी की रक्षा करने में सुप्रसिद्ध वीर नियुक्त थे जन्ने तुम्हारा प्रभाव सर्विदित है तुम्हारी ही माया से यह घटना घटी है किसी से किसी मायावी ने मेरे पुत्र को हर लिया जन्नी तुम्हारा चरित्र अत्यंत गुप्त है इसे जानने में मैं भी असमर्थ हो गया तब फिर सीमित विचार रखने वाला अल्पबुद्धि कौन प्राणी है जो तुम्हारा प्रभाव जान सके पुत्र को चुराने वाला व्यक्ति कहाँ चला गया मेरे सेवकों ने उसे देखा भी नहीं अंबिके यह तुम्हारी ही रची हुई माया है तुम्हारे लिए कोई विचित्र बात नहीं है मेरे प्रकट होने से पूर्व तुम्हारी माया ने पाँचवें महीने में ही मेरी माता के गर्भ से खींचकर बालक को अन्यत्र स्थापित कर दिया था जो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए हलधर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई अंबिके तुम अपने गुणों द्वारा जगत का सृजन पालन एवं संहार करने में सदा संलग्न रहती हो तुम्हारे पापनाशक चरित्र को कौन जान सकता है प्राय यह सारा विश्व तुम्हारा ही बनाया हुआ है तो है का का आनंद सामने उपस्थित करके उसके विरह का दुख भी सिर पर उड़े दिया इसमें कारण केवल तुम्हारा मनोरंजन मात्र है, सांसारिक दुखों से संतप्त प्राणियों की माता और उनके शरण एकमात्र ही हो सारे शोकों को समन कर देने में तुम पूर्ण समर्थ हो अतः तो संप्रति मेरा पुत्र कहीं जीवित हो तो उसे सामने उपस्थित करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई काम भी असाध्य नहीं है उनके इस प्रकार स्तमन करने पर भगवती जगदम्बा स्वयं सामने प्रकट हो गई और जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति अपना अभिप्राय उन्होंने व्यक्त कर दिया श्री देवी ने कहा देवेश्वर शोक मत करो यह पूर्व जन्म का शाप है जो इस रूप में सामने उपस्थित हो गया है उसी के परिणामस्वरूप सम्भरासुर ने तुम्हारे पुत्र को बलपूर्वक हर लिया है अतएव अधीर होना ठीक नहीं सोलह वर्ष का हो जाने पर वह तुम्हारा पुत्र सम्भरासुर को बलपूर्वक मारकर स्वयं ही घर आ जाएगा मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी स्थिति में भी संशय करना अनुचित है दास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम से सम्पन्न भगवती चंडी का हो गई